पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र चौंतीस कुंडलनी जागृत करने का एक अनुभूत साधन सबसे प्रथम साधन पास सूत्र इंक्यावन के विशेष वक्तव्य में दे हुई चतुर्थ प्राणायाम की पांचवी विधि अनुसार प्राण को ब्रह्म ब्रह्मरंथ्र में चार पाँच घंटे तक स्थिर करने का अभ्यास परिपक्व कर ले उपरयुक्त यो योग्यता की प्राप्ति के पश्चात शरीर के पूर्ण रूप से स्वस्थ अवस्था में कार्तिक से फाल्गुन अर्थात नवंबर मास से मार्च तक के समय में सारे बाह्य व्यवहार से निवृत्त होकर शांत एकांत निर्विघ्न स्थान में साधन आरंभ करें वस्ती अथवा एनिमा द्वारा उधर शोधन करते रहें यदि आवश्यकता हो तो धौती और नेति भी करते रहे भोजन प्रातःकाल बादाम का छौका बादाम की गिरी छिलके निकाली हुई शोफ कासनी काली मिर्च पीसकर छानकर कर, छान कर पीसे हुए बादाम के साथ घी में जाए, उसमें मुनक्के, अंजीर आदि डाले जा सकते हैं रात को दूध चतुर्थ प्राणायाम द्वारा ब्रह्मरंध्र में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थित करने के पश्चात भ्रिगुटी पर ध्यान अर्थात अंतरदृष्टि से देखना आरंभ कर दे यदि इस प्रकार प्राणों का उत्थान न हो सके तो सवासन से लेटकर यह प्रक्रिया करें। प्राणों के उत्थान के समय किसी प्रकार के भय की वृत्ति न आने दे किसी अनुभवी निस्वार्थ पथ प्रदर्शक की संरक्षता में साधन करें इस प्रक्रिया में भी मुख्य वस्तु वस्तु ईश्वर प्रिधान और तीव्र वैराग्य है ब्रह्मरंध्र और भ्रुगटी पर ध्यान करने वाले जिन साधकों को गर्मी के दिनों में इन स्थानों पर ध्यान करने से अधिक गर्मी और खुश्क की प्रतीति हो वे एक एक मास का समय निचले चक्र भेद में लगा सकते हैं अर्थात प्रथम एक मास मूलाधार चक्र चक्रभेदन सामर्थ्यानुसार एक निश्चित संख्या में अनुलोम विलोम भास्त्रिका एक निश्चित संख्या में मूलाध मूलाधार तक मध्यम भाषिका एक स्थित संख्या में मूलाधार चक्र पर अश्विनी मुद्रा सदृश किया इसके पश्चात चतुर्थ प्राणायाम की पाँचवीं विधि अनुसार ओम का मानसिक जाप मूलाधार पर जब प्राण स्थिर हो जाए तब वहां केवल ध्यान अर्थात अंतर्दृष्टि से टिकट की लगाकर देखते रहना अथवा वहां अनहद शब्दों को सुनते रहना दूसरे मास में विशुद्ध चक्र भेदन इसी प्रकार करें तथा अन्य सब चक्रों में स्वादिष्ठान चक्र तक इसी प्रक्रिया को रखें